देवी भागवत सातवां स्कंद देवी पूजन के विविध प्रसंगों का संक्षिप्त वर्णन हिमालय जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मेरे अवतार हुआ करते हैं राजन इसीलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग भी हुआ है जो उससे संबंध रखने वाले सदधर्म और सत्शिक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करते उनके लिए मैंने नरकों की सृष्टि कर रखी है वे नरक ऐसे विभक्त है कि सुनने मात्र से ही हृदय का कटता है वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंबन लेते हैं राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बात करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावे इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कह हैं उन शास्त्रों के नाम है वाम कपाल कौ, कौलक और शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उनमें कहीं-कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी है वेदज्ञ पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनाधिकारी है अतएव वैदिक पुरुष थम्य प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले यही शाश्वत धर्म है इसके साथ रहने वाले ज्ञान से ही परब्रह्म प्रकाशित हो सकते हैं जो संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करके मेरे ही शरण में आ गए हैं समस्त प्राणियों पर दया करते हैं मान एवं अहंकार से रहित हैं जिनका चित्त मुझ में अनुरक्त रहता है प्राण भी मुझमें लगे रहते हैं जिनके द्वारा मेरे स्थानों की चर्चा होती रहती है ऐसे सन्यासी, वान प्रस्थि गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी यदि भक्तिपूर्वक मेरे विराट रूप की सलाह उपासना करते हैं तो मैं निरंतर मुझ में लगे रहने वाले उन पुरुषों के अज्ञानजन्य अंधकार को ज्ञान में सूर्य के प्रकाश द्वारा तुरंत नष्ट कर देती हूँ इसमें कोई संदेह नहीं हिमालय इस प्रकार वेद के सिद्धांत पर निर्भर रहने वाली मेरी प्रथम पूजा सम्पन्न होती है इसका स्वरूप मैंने संक्षेप में बताया है अब दूसरी पूजा का प्रसंग बतलाती हूं। का प्रसंग मूर्ति, वेदी, सूर्य अथवा अथवा चंद्रमा मंडल, जल, बाणाकार, चिन्ह, यंत्र, महान चित्रपट कमल पर मुझ परमेश्वरी का ध्यान करके पूजन करें। मेरे सगुण रूप का ध्यान यो करना चाहिए देवी करुणा से परिपूर्ण है तरुण अवस्था है संध्या की लालिमा जैसे लजित वर्ण से ये शोभा पा रही हैं। श्री विग्रह सुंदरता की सीमा है इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर है कोई भी ऐसा श्रृंगार नहीं है जो इनमें न हो भक्तों के दुख से ये सदा दुखी हुआ करती हैं। इन जगदम्बा का मुख मंडल प्रसन्नता से भरा रहता है मुकुट पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख शोभा बढ़ा रहे हैं इन्होंने पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा को धारण कर रखा है ये आनंदमय रूप से शोभित हैं इस प्रकार ध्यान करके चित्त के अनुसार सामग्रियां जुटाकर उनसे मेरी पूजा का कार्य सम्पन्न करें। जब तक अंत पूजा का अधिकार न मिले तब तक तो बाह्य पूजा करनी चाहिए अधिकारी होते ही बाह्य पूजा छोड़कर अंत पूजा में लग जाए क्योंकि मेरी जो आभ्यंतर पूजा है वह थोड़े समय बाद ज्ञान में लीन हो जाती है ऐसा कथन है उपाधिशून्य ज्ञान ही मेरा परम रूप है अतः तो मेरे ज्ञानमय रूप में अपने आश्रयहीन चित्त को लगा देना चाहिए इस ज्ञानमय रूप से अतिरिक्त यह प्रपंच में अर्थात सर्वथा असत है इसलिए जन्म और मृत्यु की क्रिया को शांत करने के उद्देश्य से एकनिष्ठ होकर मेरा चिंतन करना चाहिए मैं सर्व साक्षिणी एवं आत्मस्वरूपणी हूँ ध्यान योग पूर्वक चित्त से मेरा स्मरण करना चाहिए हिमालय इसके बाद बाह्य पूजा का प्रसंग विस्तार पूर्व मेरे द्वारा वर्णित होगा तुम मन को सावधान करके सुनो